केवा चेब चरित तब वी वो कोय जीवत संध्या हा छाया तेवा बंदरक्तंधपा बुक्कलाखण जीवा जिवाय बंधोय पुण्य पावासवाद सवरो नीचरा मोखो संत यानवा तहियाणम तो भाण सब भावा उवसण भावण सब तम तम ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर और उपयोग अर्थात अनुभव ये सब जीव के लक्षण हैं शब्द अंधकार प्रकाश प्रभा छाया आतप धूप वर्ण रस घंध और स्पर्श ये सब पुतकल के लक्षण हैं जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव, सवर निर्जरा और मोक्ष ये नव सत्य तत्व हैं। जीवाधिक सत्य पदार्थों के अस्तित्व में सद्गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही अपने भाव से श्रद्धांत करना सम्य तत्व कहा गया है चेतना का लक्षण है उपयोग या अनुभव अनुभव को थोड़ा समझना जरूरी है। अस्तित्व तो पदार्थ का भी है राह पर पड़े हुए पत्थर का भी अस्तित्व है है। लेकिन उस पत्थर को अपने अस्तित्व का कोई बोध नहीं कुछ पता नहीं कुछ पता नहीं कि मैं हूं अनुभव नहीं है अस्तित्व के बोध का नाम अनुभव और वही चैतन्य में और अजीव में आत्मा में और पदार्थ में भेद है अस्तित्व दोनों का है पदार्थ का भी और आत्मा का भी लेकिन आत्मा के साथ एक नए तत्व का उद्भावन है एक नया आयाम खुलता है कि आत्मा को यह पता भी है कि मैं हूं होने में कोई फर्क नहीं है पत्थर भी है आत्मा भी है पर आत्मा को यह भी पता है कि मैं हू और ये बहुत बड़ी घटना है इस घटना के इर्द गिर्द ही जीवन की सारी साधना जीवन की सारी यात्रा है यह तो पता है कि मैं हूं और जिस दिन यह भी पता चल जाता है कि मैं क्या हूं उस दिन यात्रा पूरी हो जाती पदार्थ है उसे पता नहीं कि वो है आत्मा है उसे यह भी पता है कि हूं लेकिन ये पता नहीं कि मैं कौन हूं और परमात्मा उस अवस्था का नाम है जहां तीसरी घटना बिघट जाती जहां ये भी पता है कि मैं कौन तो अस्तित्व की तीन स्थितियां हुई एक कोरा अस्तित्व बोधही दूसरा भरा हुआ अस्तित्व अनुभव से और तीसरा परिपूर्ण विकसित अस्तित्व जहाँ यह भी अनुभव हो गया कि मैं कौन हूं मैं क्या हूं और ऐसा नहीं है कि ये अवस्थाएं पत्थर की आदमी की और परमात्मा की ही है आप इन तीन अवस्थाओं में भी बराबर रूपांतरित होते रहते किसी क्षण में आप पत्थर की तरह होते हैं जहाँ आप होते हैं और आपको पता नहीं होता किसी क्षण में आप आदि की तरह होते हैं जहां आपको होने का भी बोध होता है और किसी क्षण में आप परमात्मा को भी छू लेते हैं जहाँ आपको पता होता है कि मैं कौन तो ये तीन पदार्थ अस्तित्व की ही अवस्थाएं नहीं चेतना इन तीनों में निरंतर डोलती रहती है किसी किसी क्षण में आप बिल्कुल परमात्मा के करीब होते कुछ क्षणों में आप मनुष्य होते हैं बहुत अधिक क्षणों में आप पत्थर ही होते मैंने सुना से मुला नसरुद्दीन अपना बाल बनवाने एक, एक नाई की दुकान पर गया है दाढ़ी पर साबुन लगा दी गई है गले में कपड़ा बांध दिया गया है और नाई बिल्कुल तैयार ही है काम शुरू करने को कि एक लड़का भागा हुआ है और उसने कहा शेख तुम्हारे घर में आग लगी नसरुद्दीन ने कपड़ा फेंका भूल गया अपना कोट उठाना भी चेहरे पर लगी हुई साबुन और उस लड़के के पीछे भागा घबरा के लेकिन 50 कदम के बाद अचानक ठहर गया और कहा मैं भी कैसा पागल हूँ क्योंकि पहले तो मेरा नाम शेख नहीं मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन और दूसरा मेरा कोई मकौल नहीं जिसमें आग लग गया ऐसे क्षण आपके जीवन में भी है आपको भी न तो अपने नाम का पता है और न अपने घर का पता है न तो आपको पता है कि आप कौन हैं और न आपको पता है कि आप कहां से आते हैं और कहां जाते हैं न आप अप, अपने मूल स्रोत से परिचित हैं और न अपने अंतिम पड़ाव से और नाम जो आप जानते हैं कि आपका है वो बिल्कुल काम चलाओ दिया हुआ है राम की जगह कृष्ण भी दिया जाता तो भी चल जाता काम कृष्ण की जगह मोहम्मद भी दिया जाता तो भी चल जाता काम नाम दिया हुआ है नाम कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन इस झूठे नाम को हम मान के जी लेते हैं कि मैं हूं और एक घर बना लेते जो की घर नहीं है क्योंकि जो छूट जाए उसे घर कहना घर है और जिसे बनाना पड़े वो मिटेगा थी उस घर की तलाश ही धर्म की खोज है जो हमारा बनाया हुआ नहीं और जो मिटेगा थी और जब तक हम उस घर में प्रवेश न हो जाएं जिसे महावीर मोक्ष कहते जिसे शंकर ब्रह्म कहते हैं जिसे जीसस ने किंगम ऑफ गॉड का जब तक उस घर में हम प्रवेश न हो जाएं, तब तक जीवन एक बेचैनी और एक दुखती यात्रा रहेगी महावीर तो जीव का पहला लक्षण कहते हैं अनुभव ये बोध के मैं हूं लेकिन तो ये, ये पहला लक्षण है यात्रा की शुरुआत ये भी अनुभव में आ जाए कि मैं कौन हूं तो यात्रा पूरी हो गई वो यात्रा का अंत ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य और उपयोग ये सब जीव के लक्षण है थोड़ा थोड़ा इन लक्षणों के संबंध में समझ लें क्योंकि आगे हम विस्तार से उनकी बात कर पाएंगे ज्ञान से महावीर का अर्थ है जानने की क्षमता सामग्री नहीं क्षमता इन्फॉर्मेशन नहीं सूचनाओं का संग्रह नहीं क्योंकि सूचनाओं का संग्रह तो यंत्र भी कर सकता है आपके मस्तिष्क में जो जो सूचनाएं इकट्ठी है ये तथ्य तो रेकार्ड पर भी इकट्ठी हो जा सकती है और वैज्ञानिक कहते हैं कि आपका मस्तिष्क प्रकार से कुछ भिन्न नहीं इसलिए आपके मस्तिष्क को चोट पहुंचाई जाए तो आपकी स्मृति जाएगी। आपके, आपके मस्तिष्क से कुछ स्मृतियां बाहर भी निकाली जा सकती हैं, जिनका आपको फिर कभी भी पता नहीं चलेगा और आपके मस्तिष्क में ऐसी स्मृतियां भी डाली जा सकती हैं, जिनका आपको कभी कोई अनुभव नहीं हुआ नवीनतम खोजें कहती है कि मेमोरी ट्रांसप्लांट भी की जा सकती है आइंस्टीन मरता है तो आइंस्टीन के साथ उसकी स्मृतियों का पूरा का पूरा संग्रह भी नष्ट हो जाता है ये बड़ा भारी नुकसान अब विज्ञान कहता है कि 10-20 वर्ष के भीतर हम इस जगह पहुंच जाएंगे प्राथमिक प्रयोग सफल हुए हैं जहां मरते हुए आइंस्टीन को तो मरने देंगे लेकिन उसकी स्मृति को बचा लेंगे उसके मस्तिष्क में जो स्मृतियों का ताना बाना है उसे बचा लेंगे और एक नवजात बच्चे के ऊपर ट्रांसप्लांट कर देंगे एक नए बच्चों को उन स्मृतियों के साथ जोड़ देंगे वो बच्चा स्मृतियों के साथ ही बड़ा होगा और जो उसने कभी नहीं जाना वो भी उसे लगेगा कि मैं जानता हूं अगर आइंस्टीन की पत्नी सामने आ जाए तो वो कहेगा ये मेरी पत्नी जिसे उसने कभी देखा भी नहीं क्योंकि अब स्मृति आइंस्टीन की काम करेगी छोटे प्रयोग इसमें सफल हो गए पशुओं के प्रयोग सफल हो गए इसलिए आदमी का प्रयोग बहुत दूर नहीं ये जान के आपको हैरानी होगी कि महावीर पहले व्यक्ति है मनुष्य जाति के इतिहास में जिन्होंने स्मृति को पदार्थ कहा जिन्होंने स्मृति को चेतना नहीं कहा जिन्होंने का स्मृति भी सूक्ष्म पदार्थ है आपके मस्तिष्क को खास जगह अगर इलेक्ट्रिकली स्टमुलेट किया जाए विद्युत से उत्तेजित किया जाए तो खास स्मृतियां पैदा होनी शुरू हो जाती आपके मस्तिष्क में, में बचपन की स्मृतियां किसी कोने में पड़ी उनको विद्युत से जगाया जाए तो आप तत्काल बचपन में वापस चले जाएंगे और सारी स्मृतियां सजीव हो उठी उत्तेजन बंद कर दिया जाए स्मृति बंद हो जाएगी फिर से उत्तेजित किया जाए फिर से वही स्मृति वापस लौटेगी फिर से वही कथा वापस होगी इस्ड पर आप एक ही बात को कितनी ही बार सुन सकते हजार बार उसी जगह को उत्तेजित करने पर वही स्मृति फिर लौटने लगेगी मस्तिष्क शरीर का हिस्सा है इसलिए स्मृति इस भी शरीर की शरीर की ही प्रक्रिया है अणवित पदार्थ ज्ञान का अर्थ स्मृति नहीं ज्ञान का अर्थ स्मृति को भी जानने वाला जो तत्व है भीतर उससे इसे ठीक से समझने अन्यथा भूल होनी आसान आप जो जानते हैं उससे ज्ञान का संबंध नहीं है अगर आप अपने जानने को भी जानने में समर्थ हो जाएं तो ज्ञान का संबंध शुरू होगा आपके मन में एक विचार चल रहा है आप चाहे तो दूर खड़े होके इस विचार को चलते हुए भी देख सकते हैं अगर ये संभव ना होता तो ध्यान का कोई उपाय ही न था। ध्यान इसीलिए संभव है कि आप अपने विचार को भी देख सकते हैं और जिसको आप देख रहे हो वो पराया हो गया वो देखने वाला आप हो गए तो महावीर का ज्ञान से अर्थ है जानने की क्षमता संग्रह नहीं जानने का ज्ञान का संग्रह नहीं ज्ञान की प्रक्रिया तो के पीछे साक्षी का भाव वही चेतना का पता चलेगा अन्यथा अगर स्मृति ही मनुष्य की चेतना हो तो बहुत जल्दी मनुष्य को पैदा किया जा सकेगा कोई कठिनाई नहीं स्मृति तो पैदा की जा सकती कंप्यूटर है उनकी स्मृति आदमी से तो ज्यादा प्रगाढ़ और आदमी से भूल भी हो जाए कंप्यूटर से भूल होने की भी कोई संभावना नहीं है आज नहीं कल हम मनुष्य से भी बेहतर मस्तिष्क विकसित कर लेंगे कर ही लिया है लेकिन फिर भी एक कमी रह जाएगी इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कंप्यूटर ध्यान कर सके कंप्यूटर विचार कर सकता है और आज से अच्छा विचार कर सकता है नवीनतम कंप्यूटर उस जगह पहुंच गए हैं मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि अगर दुनिया के सारे बड़े गणितज्ञ दे, समझ लेते दस हजार गणितज्ञ एक सवाल को हल करने में लगे तो जिस सवाल को दस हजार गणितज्ञ दस हजार वर्ष में हल कर पाएंगे उसे कंप्यूटर एक सेकंड में हल कर दे है तो स्मृति की क्षमता तो बहुत विकसित हो गई है यंत्र के पास आदमी स्मृति का यंत्र तो आउट ऑफ डेट है उसका कोई बहुत मूल्य नहीं रह गया लेकिन इतना सब करने के बाद भी दस हजार आए का काम दस हजार वर्ष में जो हो पाता वो कंप्यूटर एक सेकंड में कर देगा लेकिन एक महावीर का काम जरा भी नहीं कर सकता क्योंकि महावीर का काम स्मृति से संबंधित नहीं स्मृति के पीछे जो साक्षी वो जो विटनेस है जो स्मृति को भी देखता है उसे संबंधित कंप्यूटर साक्षी नहीं हो सकता वो अपने को बांट नहीं सकता कि खुद खड़े होकर देख सके भीतर कि क्या चल रहा है हम बांट सकते हैं वो जो बांटने की कला है उससे ही ज्ञान का जन्म होता है तो महावीर कहते हैं आत्मा का लक्षण है ज्ञान दर्शन जो पहली झलक है स्वयं की उसका नाम ज्ञान और जब हम उस झलक को सारे जगत और अस्तित्व के साथ संयुक्त करके देखने में समर्थ हो जाते हैं गैसाल पैदा हो जाता है अपनी झलक के साथ जब सारे जगत की झलक का भी हमें बोध हो जाता है ध्यान रहे जो भी मैं अपने संबंध में जानता हूँ उससे ज्यादा मैं किसी के संबंध में नहीं जान सकता मेरा ज्ञान ही अपने संबंध में फैलकर जगत के संबंध में ज्ञान बनता है अगर आप कहते हैं कि कहीं कोई परमात्मा नहीं तो उसका अर्थ यही हुआ कि आपको अपनी आत्मा का कोई अनुभव नहीं अगर आपको अपनी आत्मा का अनुभव हो तो पहला ज्ञान तो यही होगा कि आत्मा है दर्शन यह होगा कि सभी तरफ आत्मा है जिस क्षण अपने भीतर जाने हुए तत्व को आप फैलाकर काजिक जागृतिक कर लेंगे उस दर्शन की स्थिति निर्मित हो जाएगी किसी पशु के पास दर्शन नहीं है क्योंकि जान भी पशु अपने से पीछे खड़ा नहीं हो सकता स्मृति तो पशु के पास है आपका कुत्ता आपको पहचानता है आपकी गाय आपको पहचानती है। स्मृति तो पशु के पास है वृक्षों के पास भी स्मृति है अभी वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं कि अगर आप वृक्ष के पास तो रोज प्रीतिपूर्ण ढंग से जाए तो वृक्ष का रिस्पॉन्स उसका उत्तर भिन्न होता है अगर आप क्रोध से जाएं, घृणा से जाएं तो भिन्न होता है जब आप प्रेम से वृक्ष के पास खड़े होते हैं तो वृक्ष खुलता है अब इसके वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं और जब प्रेम से कोई वृक्ष को थपथपाता है तो वृक्ष भीतर संवेदित होता है वृक्ष भी अपने मित्र को और अपने शत्रु को पहचानता है शत्रु करीब आता है तो वृक्ष सिकोता है जैसे आप सिको जाएंगे कोई छोरा लेखे आपके पास आए तो आप भीतर सिको जाएंगे बचने की आकांक्षा ने वृक्ष भी सुड़ता है और जब कोई मित्र करीब आता है तो वृक्ष भी फैलता है अब जाने गया है कि वृक्ष के पास भी स्मृति है लेकिन ध्यान सिर्फ मनुष्य के पास और इसलिए जब तक कोई ध्यान को उपलब्ध ना हो जाए तब तक मनुष्य होने की पूरी गरिमा को उपलब्ध नहीं होता सिर्फ मनुष्य के शरीर में जन्म ले लेने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता सिर्फ संभावना है कि मनुष्य हो सकता है द्वार खुला है लेकिन यात्रा करनी पड़ेगी मनुष्य कोई जन्म के साथ पैदा नहीं होता मनुष्य का एक उपलब्धि है एक अर्जन है और इस अर्जन की जो दिशा है वो ज्ञान और दर्शन है महावीर के सूत्र को ठीक से समझे ज्ञान का अर्थ है पहली बार उसकी झलक पाना जो सबसे गहराई में मेरे भीतर साक्षी की तरह छिपा है फिर उस झलक को जागतिक संबंध में जोड़ना और जो भीतर देखा है उसे बाहर देख लेना दर्शन है और फिर जो भीतर देखा है उसे जीवन में उतर जाने देना चारित्र है वो जो भीतर देखा है और बाहर पहचाना है वो जीवन ही बन जाए सिर्फ बौद्धिक झलक न रहे क्यूँकि तो आप कह सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ ऐसी मुझे झलक मिल गई लेकिन आपका आचरण कहेगा कि आप शरीर है आपका व्यवहार कहेगा कि आप शरीर है आपका ढंग उठना बैठना कहेगा कि आप शरीर है आपकी आंखें आपकी नाक आपकी इंद्रिया खबर देंगी कि आप शरीर है तो आपके सिर्फ बौद्धिक झलक से कुछ भी न होगा ये आपका आचरण हो जाए हो ही जाएगा अगर आपका ज्ञान वास्तविक हो और ज्ञान दर्शन बने तो आचरण अनिवार्य उसे महावीर चरित्र कहते किसी पशु के पास चरित्र नहीं हो नहीं सकता क्योंकि ज्ञान के बिना दर्शन नहीं दर्शन के बिना चरित्र नहीं मनुष्य की क्षमता है कि वो जैसा देखे वैसा ही जी भी सके और ध्यान रहे इस जीने में चेष्टा नहीं करनी पड़ती ये जरा जटिल है जैन साधुओं ने पूरी स्थिति को उल्टा कर दिया है पहले चरित्र महावीर पहले चरित्र का उपयोग नहीं करते महावीर कहते हैं ज्ञान दर्शन चरित्र जैन साधु से पूछे वो कहता चरित्र पहले जब चरित्र पहले होगा ज्ञान के पहले होगा दर्शन के पहले होगा तो झूठा और पाखंडी होगा क्योंकि तो जो मैंने जाना नहीं है उसे मैं जी कैसे सकता हूँ जो मैंने देखा नहीं है वो वस्तुतः मेरा आचरण कैसे बन सकता है थोप सकता हूं जबरदस्ती कर सकता हूं अपने साथ आदमी हिंसा करने में कुशल दूसरों के साथ भी अपने साथ भी तो आप चाहें तो आप अहिंसक हो सकते हैं मगर वो अहिंसा झूठी होगी और भीतर हिंसा उबलती होगी आप चाहें तो आप ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो सकते हैं चोथा होगा भीतर काम वासना भरी होगी लेकिन महावीर जिस ढंग से चल रहे हैं वो बिल्कुल वैज्ञानिक है बात पहले झलक ज्ञान अपने होने की फिर दर्शन अपने होने और दूसरों के होने के बीच का पूरा तारतम ख्याल में आ जाए क्योंकि मैं सभी अहिंसक हो सकता हूँ अगर मुझे पता चले कि मैं तो आत्मा हूँ पता चले कि आप आत्मा नहीं तो अहिंसा खोने की कोई जरूरत नहीं जिस दिन मुझे लगता है जैसा मेरे भीतर है वैसा ही आपके भीतर भी है जिस दिन मेरा भीतर और आपका भीतर एक होने लगते है जिस दिन में आपने अपने को ही देख पाता हूँ तो मुझे लगता है आपको पहुँचाई गई चोट खुद को ही पहुँचाई गई चोट होगी उस दिन अहिंसा का जन्म हो सकता है महावीर चिंटी पर भी पैर रखने में हिचकिचाते संभल के चलते इसलिए नहीं कि चींटी को दुख हो जाएगा चींटी का दुख महावीर का अपना ही दुख होगा कोई चींटी की फिक्र नहीं कर सकता इस जगत में सब अपनी ही फिक्र करते हैं लेकिन जिस दिन अपना इतना फैलाव हो जाता है कि चिंटी भी उसमें समाहित हो जाती इसे दर्शन कहेंगे महावीर को लगा की जो मैं हूँ वही सब और सबके भीतर है प्रती जब तगाह हो जाती तो आचरण में उतरनी शुरू हो जाती उतरेगी ही तो ध्यान रहे जब आचरणों को जबरदस्ती लाना पड़ता है तब आप व्यर्थ की चेष्टाने लगे तब ज्यादा से ज्यादा हिपोक्रेट एक पाखंडी आदमी पैदा हो जाएगा जो बाहर कुछ होगा भीतर कुछ होगा ठीक उल्टा होगा और बड़ी बेचैनी में होगा क्योंकि उसके जीवन व्यवस्था सहज नहीं हो सकती उसके भीतर से कुछ बह नहीं रहा है अहिंसा भीतर से नहीं आ रही है ऊपर से थोपी जा रही है तो एक बड़े बजे की घटना घटेगी एक तरफ अहिंसा थोप लेगा तो हिंसा दूसरी तरफ से शुरू हो जाएगी क्योंकि हिंसा भीतर है तो उसे बहाव चाहिए किसी झरने को हम रोक दे पत्थर से तो झरना दूसरी तरफ से फूटना शुरू हो जाएगा बहुत पत्थर लगाने तो झरना रिस रिस के बूंद बूंद बहुत जगह से फूटने लगेगा झरना नहीं रह जाएगा बूंद बूंद झरने लगेगा जो लोग आचरण को ऊपर से ठोक लेते हैं उनका दुराचरण बूंद बूंद होकर झरने लगता है और ऐसे ढंग से झरता है कि वो खुद भी नहीं पहचान पाते मवाद हो जाती है भीतर सब छड़ जाता है सिर्फ ऊपर शुभ्र आवरण होता है महावीर चारित्र उसे कहते हैं जो ज्ञान और दर्शन के बाद घटता है उसके पहले घट नहीं सकता है मनुष्य को बदलना हो तो वो क्या करता है इसे बदलने से शुरू नहीं किया जा सकता वो क्या है उसकी ही बदला से ज्ञान बदलता है तो कर्म अनिवार्य रूप बदल जाता है वो उसकी छाया है तो महावीर कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र तप और अनुभव, तप वीर और अनुभव ये जीव के लक्षण है तप भी महावीर का समझने जैसा शब्द है हम आमतौर से तप का अर्थ समझते हैं अपने को सताना तपाना उससे बड़ी कोई भ्रांति नहीं हो सकती भ्रांति पुरानी है लेकिन परम्परागत और जैन साधु निरंतर अपने को सताने और तपाने में गौरव अनुभव करते लेकिन तब एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है अलकेमिकल मनुष्य की जीवन ऊर्जा एक तरह की अग्नि और अगर हम ठीक से समझे तो जिन लोगों ने भी जीवन को समझने की कोशिश की है वो मानते हैं कि जीवन एक प्रगाढ़ अग्नि का नाम है यूनान में यही बात कही करीब करीब महावीर के समय कि अग्नि जीवन का मौलिक तत्व है और अब विज्ञान कहता है कि विद्युत जीवन का मौलिक तत्व है लेकिन विद्युत अग्नि का एक रूप है या अग्नि विद्युत का एक रूप है आपके शरीर में प्रतिपल अग्नि पैदा हो रही आप एक दिया जैसे दिया जलता है वैसे ही आपका जीवन जलता है और ठीक वैज्ञानिक हिसाब से भी जो कुछ दिए में घटता है वही आप में घटता है दिया जल रहा है वो क्या कर रहा है आसपास जो ऑक्सीजन है प्राणवायु है उसको अशोषित कर रहा है वो प्राणवायु दिए में जलती इसलिए कभी ऐसा हो सकता है कि तूफान आ रहा हो और आप सोचें कि दिया बुझ ना जाए तो उसे बर्तन से ढक दे हो सकता था तूफान दियो को न बुझा पाता लेकिन आपका बर्तन दिये को बुझा देगा क्योंकि बर्तन के भीतर की ऑक्सीजन थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाएगी और जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त हुई कि दिया बुझ जाएगा ऑक्सीजन के बिना अग्नि नहीं हो सकती आप भी यही कर रहे हैं श्वास लेकर जीवन के डो को ऑक्सीजन दे रहे हैं आपकी श्वास बंद हुई थी आप भी बुझ जाएंगे तो वैज्ञानिक तो कहते हैं कि जीवन ऑक्सीडाइजेशन विज्ञान की भाषा में ठीक कहते हैं सारा जीवन ऑक्सीजन पर निर्भर है आप ऑक्सीजन को जला रहे हैं और जब जल जाती है ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे हैं। एक क्षण को भी हवा से ऑक्सीजन पिरोहित हो जाए जीवन पृथ्वी से पुरोहित हो जाए ऑक्सीजन जब भीतर जलती है तो जीवन की ज्योति पैदा होती है। ये जो जीवन की ज्योति है इसके दो उपयोग हो सकते हैं एक उपयोग है काम वासना में इस जीवन की ज्योति को बाहर निष्कासित करना और ध्यान रहे जीवन जब भर जाता है भीतर अगर आप उसका कोई भी उपयोग ना करें तो बोझिल हो जाएंगे परेशान हो जाएंगे प्रवाह रुक जाए तो बेचैनी हो जाएगी काम वासना का इसीलिए इतना आकर्षण है क्योंकि काम वासना जीवन की बढ़ी हुई शक्ति को फेंकने का उपाय है आप फिर खाली हो जाते फिर श्वास लेकर जीवन को भरने लगते फिर जीवन इकट्ठा हो जाता फिर आप खाली हो जाते तब ठीक इसी से संबंधित दूसरी प्रक्रिया है वो जो जीवन की अधिक ऊर्जा भीतर इकट्ठी होती है उस ऊर्जा को काम वासना में न बहने देने का नाम तप है उस गर्मी को उस अग्नि को बाहर न जाने देना और भीतर की तरफ ऊर्जागामी करने का नाम तब है वो जो जीवन की ज्योति है भीतर की तरफ बहने लगे बाहर की तरफ नहीं दूसरे की तरफ नहीं काम वासना का अर्थ दूसरे की तरफ साधना का अर्थ है अपनी ही तरफ अंतर यात्रा पर जीवन ऊर्जा बढ़ने लगे वो जो अग्नि जीवन की पैदा हो रही है वो बाहर न जाए बल्कि भीतर उसकी यात्रा शुरू हो जाए अग्नि की अंतर यात्रा का नाम तप है उसके वैज्ञानिक उपाय है कि वो कैसे भीतर बहना शुरू हो सकती है ध्यान रहे जो चीज भी बाहर बह सकती है वो भीतर भी बह सकती है जो चीज भी बह सकती है उसकी दिशा बदली जा सकती है अगर बहाव है पूरब की तरफ तो पश्चिम की तरफ भी हो सकता है प्रक्रिया तो का पता होना चाहिए कि पश्चिम की तरफ कैसे हो जाए हमारी सारी जीवन ऊर्जा बाहर बह मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन मरने के करीब था उसकी पत्नी ने कहा कि नसरुद्दीन अगर तुम पहले मर जाओ तो मरने के बाद संपर्क साधने की कोशिश करना मैं जानना चाहती हूँ कि ये हिंदू जो कहते हैं आत्मा फिर से जन्म लेती है ये सच है या नहीं अगर मैं मरू तुमसे पहले तो मैं कोशिश करूंगी तुमसे संपर्क साधने की नफरन मरा पहले साल भर तक उसकी विधवा पत्नी राह देखती रही कुछ हुआ नहीं कोई खबर ना मिली फिर धीरे धीरे बात भी भूल गई एक दिन अचानक सांझ को चाय बनाती थी चौके में और नस्रुद्दीन की आवाज आई फातिमा घबरा गई आवाज वैसी थी जैसे नस्रुद्दीन जब रोज सांझ को जीवित था बाजार से दुकान से वापस लौटता और नस्रुद्दीन ने कहा घबरा मत वादे के अनुसार तुझे खबर करने आया मेरा जन्म हो गया और दूसरे खेत में देख एक खूबसूरत गाय खड़ी सफेद काला पत्नी को थोड़ी हैरानी हुई कि गाय की चर्चा उठाने की क्या जरूरत है पर उसने बात ताली उसने कहा कि कुछ और अपने संबंधों का हो प्रसन्न तो हो आनंदित तो हो नफरुद्दीन का बहुत आनंदित हो थोड़ा मुझे गाय के संबंध और बताने दो बड़ी प्यारी और आकर्षक गाय है उसकी चमड़ी बड़ी चिकनी और कोमल पत्नी ने कहा कि छोड़ो दी गाय की बकवास गाय से क्या लेना देना है? मैं तुम्हारे संबंध में जानने को आतरू तुम एक मूर्ख गाय के संबंध में कहे चले जा रहा जिस उदीन ने कहा इट सी आर फकर आई एम ए बुल इन पंजाब मैं भूल गया बताना कि मैं एक बैल हो गया हूँ साढ़ हो गया हूँ पंजाब शांति उत्सुकता गाय नहीं हो सकती जीवन काम वासना है जैसा जीवन हम जानते हैं पुरुष उत्सुक है, है स्त्री में स्त्री उत्सुक है पुरुष में तप का अर्थ है ये उत्सुकता अपने में आ जाए दूसरे से हट जाए जब तक ये उत्सुकता दूसरे में है महावीर कहते हैं संसार जिस दिन सारी उत्सुकता अपने में लौट के वर्तुल बन जाती है तब शुरू हुआ तब कहना उचित है क्योंकि अति कठिन है ये बात दूसरे से उत्सुकता अपने मिलने ले आनी होनी तो नहीं चाहिए कठिन होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि दूसरे में भी हम उत्सुक अपने लिए ही होते गहरे में तो उत्सुकता अपने ही लिए है दूसरे के द्वारा घूम के अपने पे लौटते है उपनिषित कहते हैं कोई पति पत्नी को प्रेम नहीं करता पत्नी के द्वारा अपने को ही प्रेम करता है कोई माँ बेटे को प्रेम नहीं करती बेटे के द्वारा अपने को ही प्रेम करती प्रेम तो हम अपने को ही करते हैं लेकिन हमारा प्रेम वाया किसी से होके आता जब हमारा प्रेम किसी से होके आता है तो उसका नाम अब ब्रह्मचर्य है और जब हमारा प्रेम किसी से होकर नहीं आता सीधा अपने में ठहर जाता तप है तपश्चर्या है ब्रह्मचर्य तब शब्द चुनना जरूरी था क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बाहर जाने से रोकता है तो उत्तप्त होता है सारा जीवन एक नई अग्नि से भर जाता है वह अग्नि बड़े अद्भुत काम करती जीवन की पूरी किलिया को बदल देती है जीवन का एक कोष्ठ उस अग्नि के प्रवाह में बदल जाता अल है अलकेमिस्ट कहते हैं कि लोहा सोना हो जाता है अगर अग्नि पास हो तब उसी अग्नि का नाम है जिसमें आपकी साधारण धातु लोहा स्वर्ण बन जाएगी जो कचरा है वो जल जाएगा उपनिषदों ने नचकेत अग्नि की बात कही वो इसी अग्नि की चर्चा है कठोर निषिध में नचिकेता पूछता है यम से कि किस भांति उस परम तत्व को पाया जा सकता है जो मृत्यु के पार है तो नचिकेता को यम ने कहा है कि तीन तरह की अग्नियों से गुजरना जरूरी है और क्योंकि तू, तू पहला पूछने वाला है इसलिए वे अग्नियां तेरे ही नाम से पहचानी जाएंगी नचिकेत अग्नि कही जाएंगी वो तीन अग्निया महावीर उन्हीं तीन अग्नियों की प्रक्रिया को तप कहते हैं। दूसरे से अपने पर लौटना पहली अग्नि दूसरे से अपने पर लौटना दूसरे को खोना छोड़ना पहली अग्नि दूसरी अग्नि में स्वयं को भी छोड़ना पहली अग्नि में दूसरा जल जाएगा सिर्फ मैं बचूंगा लेकिन मैं का कोई उपयोग नहीं जब तू खो जाए वो तू का ही संदर्भ है और उसका ही अटका हुआ हिस्सा है दूसरी अग्नि में मुझे भी जल जाना है मैं भी ना बचूं। शून्य रह जाए और तीसरी अग्नि में शून्य का भाव भी ना रह जाए इतनी शून्यता हो जाए ये भी भावना रहे कि अब शून्य हो गए कि निर्दारी हो गए इन तीन अग्नियों का नाम तप है और इस तप से जो गुजरता है वो उस परम अवस्था को उपलब्ध हो जाता है जिसे महावीर ने मुक्ति कहा परम स्वतंत्रता मोक्ष का वीर और उपयोग ये सब जीव के लक्षण वीर का अर्थ है पुरुषार्थ और वीरी का अर्थ काम ऊर्जा थी। काम ऊर्जा के संबंध में एक बात ख्याल ले कि काम ऊर्जा के दो हिस्से हैं एक तो शारीरिक हिस्सा है जिसे हम वीरी कहते हैं महावीर उसे वीरी नहीं कह रहे एक उस शारीरिक हिस्से वीरी के साथ सीमन के साथ जुड़ा हुआ आंतरिक हिस्सा है जैसे शरीर और आत्मा है ऐसा ही प्रत्येक वीरिकण भी शरीर और आत्मा है इसलिए तो वीरिकण जाके नए बच्चे का जन्म हो जाता है प्रत्येक वीरिकण दो हिस्से लिए हुए है एक तो उसकी खोल है जो शरीर का हिस्सा है और उसके भीतर छिपा हुआ जीव वो उसकी आत्मा है इस भीतर छिपे हुए जीव के दो उपयोग हो सकते हैं एक उपयोग है नए शरीर को जन्म देना और एक उपयोग है कि ये वीर की खोल तो पड़ी रह जाए और भीतर की जो जीवन धारा है वो ऊर्द्व हो जाए स्वयं के भीतर तो स्वयं का नया जन्म हो जाता है स्वयं का नया जीवन हो जाता है मनुष्य दो तरह के जन्म दे सकता है एक तो बच्चों को जन्म दे सकता है जो उसके शरीर की ही यात्रा है और एक अपने को जन्म दे सकता है जो उसकी आत्मा की यात्रा है अपने को जन्म देना हो तो वीर में छिपी हुई जो ऊर्जा है उसको मुक्त करना है देह से और उर्ध्वमुखी करना है महावीर ने उसके बड़े अद्भुत सूत्र खोजे कि कैसे वो वीर ऊर्जा मुक्त हो सकती खोल पड़ी रह जाएगी शरीर में उसके भीतर छिपी हुई शक्ति अंतर्मुखी हो जाएगी इसलिए जोर इस बात पर नहीं है कि कोई वीरी का संग्रह करे जोर इस बात का है कि वीर से शक्ति को मुक्त करे महावीर उसे सफल हो पाए इसलिए हमने उन्हें महावीर कहा उनका नाम इसी कारण महावीर पड़ा नाम तो वर्धमान था उनका लेकिन जब वो इस वीर की ऊर्जा को मुक्त करने में सफल हो गए तो ये इतने बड़े संघर्ष और इतनी बड़ी विजय की बात थी कि हमने उन्हें महावीर का वर्धमान नाम को तो लोग धीरे धीरे भूल ही गए महावीर ही नाम रह गया महावीर ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा विजय का क्षण उस समय होता है जब वो अपने जीवन को ही अपने नए जन्म का आधार बना लेता अपने को ही पुनर्जीवित करने के लिए अपने जीवन की प्रक्रिया का मोड़ और अपने जीवन की शक्ति का मालिक हो जाता उसे महावीर पुरुषार्थ कहते और अनुभव ये जीव के लक्षण शब्द अंधकार प्रकाश प्रभा छाया आतक वर्ण रस गंध और स्पर्श ये पुद्गल के लक्षण है महावीर अति वैज्ञानिक है अपने दृष्टिकोण में उनका दृष्टिकोण दार्शनिक का नहीं वैज्ञानिक का इसलिए संकल से वे राजी नहीं होंगे कि जगत माया है कि जगत असत्य है इसलिए वे उन लोगों से भी राजी नहीं होंगे जो कहते हैं एक ही ब्रह्म है और सब स्वप्न है क्योंकि महावीर कहते हैं कि तुम्हारा सिद्धांत सवाल नहीं जीवन को परखो सिद्धांत को जीवन जीवंत थोपो मत जीवन ही निर्णायक है तुम्हारा सिद्धांत निर्णायक नहीं तो महावीर कहते हैं कि जीवन को देखकर तो साफ पता चलता है कि जीवन दो हिस्सों में बचाए एक चेतन और एक अचेतन, एक आत्मा और एक पदार्थ तुम्हारे सिद्धांतों का सवाल नहीं महावीर सिद्धांतवादी नहीं ठीक प्रयोगवादी वो कहते हैं जीवन को देखो तर्क का सवाल नहीं और तर्क से भी आदमी पहुंचता कहा शंकर बड़ी कोशिश करते हैं कि जगत असत्य लेकिन कुछ असत्य हो नहीं पाता शंकर से भी पूछा जा सकता है कि अगर जगत असत्य है तो इतनी चेष्टा भी क्या करनी उसको असत्य सिद्ध करने की जो है ही नहीं उसकी चर्चा भी क्यों चलानी इतना तो शंकर को भी मानना पड़ेगा कि है जरूर भला असत्य हो पदार्थ की सत्ता है उसे इंकार नहीं किया जा सकता और महावीर का एक और दृष्टिकोण समझ लेने जैसा है महावीर कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक जिनको हम ब्रह्मवादी कहते हैं जो कहते हैं ब्रह्म है पदार्थ नहीं दूसरे जो बिल्कुल इनका ही शीर्षासन करता हुआ रूप है वो कहते हैं ब्रह्म नहीं है पदार्थ पर दोनों ही मोनेस्ट दोनों ही एक वादी एक तरफ मार्क्स विद्रोह इपिकुरस चारवाक जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ पदार्थ है, ब्रह्म नहीं ब्रह्म मनुष्य की कल्पना है। ठीक इनके विपरीत खड़े हुए शंकर और अद्वैतवादी हैं, बर्कले और और लोग हैं जो कहते हैं कि पदार्थ असत्य है ब्रह्म सत्य लेकिन दोनों में एक बात की सहमति है की एक ही सत्य हो सकता है महावीर कहते हैं कि दोनों ही यथार्थ से दूर हैं, दोनों अपनी मान्यता को थोपने की कोशिश में लगे हैं और दोनों सहमत से दोनों में भेद ज्यादा नहीं है भेद इतना ही है कि उस एक तत्व को शंकर कहते हैं ब्रह्म और मार्क्स कहता है पदार्थ मैटर्स और कोई भेद नहीं है लेकिन पदार्थ एक ही होना चाहिए महावीर कहते है मेरा कोई सिद्धांत नहीं थोपने को मैं तो जीवन को देखता हूँ तो पाता हूँ की वहाँ दो है वहां पदार्थ है और चैतन्य शरीर में भी झांकता हूं तो पाता हूं दो है पदार्थ है और चैतन्य और दोनों में कोई भी एकता नहीं है और दोनों में कोई समता नहीं है और दोनों में कोई तालमेल नहीं है दोनों बिल्कुल विपरीत है क्योंकि पदार्थ का लक्षण है अचेतना और जीव का लक्षण है चेतना ये चैतन्य एक भेद है जो महावीर कहते हैं इतना स्पष्ट है कि इसे झूठलाने की सारी चेष्टा निरर्थक है इसलिए महावीर दोनों को स्वीकार करते हैं पर महावीर पदार्थ को जो नाम देते हैं वो बड़ा अद्भुत है वैसा नाम दुनिया की किसी दूसरी भाषा में नहीं है और दुनिया के किसी भी तत्व चिंतक ने पदार्थ को पुदगल नहीं कहा है पदार्थ कहा है मैटर कहा है और हजार नाम भी लेकिन पुद्गल अनूठा है इसका अनुवाद नहीं हो सकता किसी भी भाषा ने पदार्थ का अर्थ है जो है मैटर का भी अर्थ है मैथिलियम जो है जिसका अस्तित्व पुद्गल बड़ा अनूठा शब्द है पुदगल का अर्थ है जो है नहीं होने की क्षमता रखता है और नहीं होके भी नहीं नहीं होता पुदगल का अर्थ है प्रवाह है। महावीर कहते हैं पदार्थ कोई स्थिति नहीं है बल्कि एक प्रवाह है पुदगल में जो शब्द है गल वो महत्वपूर्ण है गल रहा है। आप देखते हैं पत्थर को पत्थर लग रहा है लेकिन महावीर कहते हैं गल रहा है क्योंकि ये भी कल मिट के रेत हो जाए गलन चल रहा है परिवर्तन चल रहा है है नहीं पत्थर पत्थर भी हो रहा है नदी की तरह बह रहा है पहाड़ भी हो रहे हैं जगत में कोई चीज ठहरी हुई नहीं पुद्गल गत्यात्मक शब्द है पुद्गल का अर्थ है मैटर इन प्रोसेस गतिमान पदार्थ महावीर कहते हैं कोई भी चीज ठहरी हुई नहीं बह रही है चीजें पदार्थ ना तो कभी पूरी तरह मिटता है और न पूरी तरह कभी होता है सिर्फ बीच में प्रवाह में आप देखें अपने शरीर को बच्चा था जवान हो गया बूढ़ा हो गया एक दफा आप कहते हैं बच्चा है शरीर एक दफा कहते हैं जवान एक दफा कहते हैं बूढ़ा है। लेकिन बहुत गौर से देखें शरीर कभी भी है कि स्थिति में नहीं सदा हो रहा है जब बच्चा है तब भी है नहीं तब वो जवान हो रहा है जब जवान है तब भी है नहीं तब वो बूढ़ा हो रहा है शरीर हो रहा है एक नदी की तरह बह रहा है पुद्गल का अर्थ है प्रवाह पदार्थ एक प्रवाह न तो कभी पूरी तरह होता कि आप कह सके है और न पूरी तरह कभी मिटता की कह सके कि नहीं दोनों के बीच में सदा है भी नहीं भी है बड़ी गहरी दृष्टि है क्योंकि तो विज्ञान राजी है अब महावीर क्यूँकि विज्ञान कहता है पदार्थ नहीं जहां हमें ठहरा हुआ दिखाई पड़ता है वहां भी ठहरा नहीं आप जिस कुर्सी पर तो बैठे वो भी गतिमान उसके भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे बड़ी तेजी से घूम रहे इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि आप गिर नहीं पाते समे हुए जैसे बिजली का पंखा अगर बहुत तेजी से घूमे तो आपको उसकी तीन पखड़िया दिखाई नहीं पड़ती इतनी तेजी से घूम रहा है की बीच की खाली जगह दिखाई नहीं पड़ती इसके पहले की खाली जगह दिखाई पड़े पखड़ी आ जाती तो आपको पूरा एक गोला घूमता हुआ वर्तुल दिखाई पड़ता है अगर बिजली का पंखा उतनी गति से घुमाया जा सके जितनी गति से आपकी कुर्सी का इलेक्ट्रॉन घूम रहे है तो आप बिजली के पंखे पर तो मजे से बैठ सकते हैं जैसे कुर्सी पर बैठे आपको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे कोई चीज घूम रही है क्योंकि तो गति इतनी तेज होगी कि आपको पता चलने के पहले पखड़ी आपके नीचे आ जाएगी बीच के खड्डे में आप गिर ना पाएंगे क्योंकि गिरने में जितना समय लगता है उससे कम समय पखड़ी के आने में लगेगा आप समझे रहेंगे अब विज्ञान कहता है कि हर चीज घूम रही है हर चीज गतिमान है। वो जो पत्थर का टुकड़ा है वो भी ठहरा हुआ नहीं वो भी बह रहा है अपने भीतर ही बह रहा है महावीर का शब्द बड़ा सोचने के साथ आज से 2500 साल पहले महावीर का पुदगल कहना कि पदार्थ गतिमान है गत्यात्मक है जगत में कोई चीज ठहरी हुई नहीं बहुत बाद में एडमिंग ने कहा अभी 30 साल पहले कि मनुष्य की भाषा में एक शब्द गलत है वो है रेस्ट कोई चीज ठहरी हुई नहीं सब चीजें चल रही महावीर ने पच्चीस सौ साल पहले जो शब्द दिया पदार्थ के लिए वो है पुतगन पुतगन का अर्थ है रेस्टलेसनेस इसलिए एक और बात समझ लेनी जरूरी है जब तक आप शरीर से जुड़े हैं रेस्ट इज नॉट पॉसिबल जब तक आप शरीर से जुड़े हैं तब तक रेस्टलेसनेस तब तक बेचैनी रहेगी इसलिए महावीर कहते हैं शरीर से मुक्त होकर ही कोई शांत हो सकता तो किस शरीर का स्वभाव परिवर्तन है इसके पहले क्या आप ठहरे शरीर बदल जाता है अभी स्वस्थ है अभी बीमार अभी ठीक है अभी गलत शरीर बदल रहा है अगर ठीक से कहें तो शरीर स्वस्थ कभी भी नहीं होता जिसको आप स्वास्थ्य कहते हैं वो भी स्वास्थ्य नहीं होता शरीर स्वस्थ हो ही नहीं सकता ठीक अर्थों में सिर्फ आत्मा ही स्वस्थ हो सकती है इसलिए हमने जो शब्द दिया है स्वास्थ्य के लिए वो बड़ा समझने जैसा वो अर्थ उस उसका अर्थ स्वयं में स्थित हो जाना स्वस्थ शरीर कभी स्वयं में स्थित नहीं हो सकता तो हमेशा बहरा है और उसे हमेशा पर की जरूरत है भोजन चाहिए श्वास चाहिए वो पर निर्भर वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता सिर्फ आत्मा ही स्वस्थ हो सकती है ये जो महावीर का शब्द है पुतगल ये पूरे जगत में चेतना को छोड़कर सभी के लिए लागू है सिर्फ चेतना पुद्गल नहीं है बुद्ध ने चेतना के लिए भी पुद्गल शब्द का प्रयोग किया क्योंकि बुद्ध कहते हैं वो भी बदल रही है यहां बुद्ध और महावीर का बुनियादी भेद महावीर ने पदार्थ को पुतगल कहा है बुद्ध ने आत्मा को भी पुतगल कहा है क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि पदार्थ ही नहीं बदल रहा है आत्मा भी बदल रही आत्मा के लिए अपवाद करने की क्या जरूरत सब चीजें बदल रही जैसे साइंस को हम दिया जलाते हैं और शुभ दिए को बुझाते हैं हम शुभ कहते हैं उसी दिए को बुझा रहे हैं बुद्ध कहते नहीं क्योंकि वो दिया तो रात भर बदलता रहा ज्योति बदलती रही धुआं बनती रही नई ज्योति आती रही दिए की ज्योति तो प्रवाह थी तो तुमने जो दिया जलाया था उसको तुम बुझा नहीं सकते वो तो तुम नब का बुझ गया उसकी संति बची है उसकी संतान बची है उसकी धारा बची वो किसी दूसरी ज्योति को जन्म दे गया तो सुबह तुम उसकी संतान को बुझा रहे हो उसको नहीं बुझा रहे बुद्ध कहते हैं चेतना भी ऐसे ही दिए कि लो की तरह चल रही बुद्ध कहते हैं जगत में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं सभी पुद्गल हैं लेकिन महावीर की बात ज्यादा वैज्ञानिक मालूम पड़ती कारण है और कारण यह है कि जगत में हर चीज विपरीत से बनी है अगर सभी कुछ परिवर्तन है तो परिवर्तन को नापने और जानने का भी कोई उपाय नहीं है अगर परिवर्तन पता चलता है तो जरूर कोई तत्व होना चाहिए जो परिवर्तित नहीं होता नहीं तो परिवर्तन का पता किसको चलेगा परिवर्तन से विपरीत कुछ होना जरूरी है। जगत में विपरीत के बिना कोई उपाय नहीं अगर सिर्फ अंधेरा हो तो आपको अंधेरे का पता नहीं चल सकता या कि चल सकता है तो क्योंकि प्रकाश के बिना कैसे अंधेरे का पता चलेगा विपरीत चाहिए अगर सिर्फ जीवन हो मृत्यु न हो तो आपको जीवन का पता नहीं चलेगा जीवन का पता मृत्यु के साथ ही चल सकता है सिर्फ प्रेम हो घृणा ना हो तो आपको प्रेम का पता नहीं चलेगा सिर्फ मित्रता हो शत्रुता ना हो तो आपको मित्रता का पता नहीं चलेगा द्वंद है जीवन अगर पता चलता है तो महावीर कहेंगे कि अगर किसी को पता चलता है कि सब प्रवाह है तो एक बात पक्की है कि वो खुद प्रवाह नहीं हो सकता क्योंकि प्रवाह से बाहर किसी का खड़ा होना जरूरी है लगता है नदी बह रही है क्योंकि आप खड़े हो नदी नहीं बहती है मालूम पड़े अगर आप भी बह रहे हो इसे ऐसा समझे आइंस्टीन कहा करता था कि दो ट्रेनें शून्य आकाश में चलाई जाए दोनों एक ही गति से चल रही हो तो क्या पता चलेगा कि चल रही दो ट्रेन एक साथ समान शून्य आकाश में जहां आसपास कुछ भी नहीं क्योंकि वृक्षों से पता चल जाएगा जा कि चल रहे वो खड़े शून्य आकाश में दो ट्रेन चल रही है एक समानांतर दोनों बराबर एक गति से चल रही है तो दोनों ट्रेन के यात्रियों को पता नहीं चल सकता क्यों आप खिड़की के बाहर मुंह निकालिए उस तरफ जो आदमी था वो सदा वही वही खिड़की वही नंबर आप कभी पता नहीं लगा सकते कि चल रही हैं क्योंकि चलने का पता कोई चीज ठहरी हो तो चलता है इसलिए जब एक ट्रेन खड़ी रहती है और एक ट्रेन चलती है तो कभी कभी खड़ी ट्रेन वालों तब कुछ शक हो जाता है तो उनकी ट्रेन चल पड़ी और जब एक ट्रेन खड़ी होती है और एक ट्रेन चलती है समझें कि एक ट्रेन खड़ी है और दूसरी ट्रेन उसके पास से तो गुजरती है मील की रफ्तार तभी तो उसकी मील पचास मील प्रति घंटा दूसरी कल्पना करें कि पहली ट्रेन भी पचास मील रफ्तार से विपरीत दिशा में जा रही और फिर एक ट्रेन उसके करीब से गुजरती जो पचास मील रफ्तार से दूसरी दिशा में जा रही जब वो दोनों करीब होती हैं तो उनकी रफ्तार सौ मील होती है एक दूसरे की तुलना में इसलिए जब ट्रेन आपके करीब से गुजरती तो आपको लगता है आपकी ट्रेन अगर चल रही तो बहुत तेजी से चलने लगी क्योंकि दूसरी ट्रेन 50 मील रफ्तार से पीछे जा रही है आपकी 50 मील रफ्तार से आगे जा रही है दोनों पेड़ें एक दूसरे की तुलना में 100 मील की रफ्तार से चल रही वृक्ष खड़े किनारे पर उनकी वजह से आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन चल रही है किसी दिन वृक्ष तय कर लो और साथ हाँ चल पड़े तो जिस ट्रेन से आप चल रहे हैं थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे कि ट्रेन चल नहीं रही स्टेशन साथ ही चली जा रही गति की प्रती हो रही है क्योंकि कहीं कोई गति से विपरीत है जीवन की सब प्रतितियां विपरीत पर निर्भर है पुरुष को अनुभव होता है क्योंकि स्त्री है स्त्री को अनुभव होता है क्योंकि पुरुष है सारा विपरीत द पोलर अप्रोच ध्रुवी विपरीतता है अभी तो विज्ञान भी इस नतीजे पर पहुंचा अभी विज्ञान साफ नहीं हो पा रहा लेकिन विज्ञान में एक नई धारणा पैदा हुई वो है एंटी मैटर्स वो कहते हैं पदार्थ है तो विपरीत पदार्थ भी चाहिए और बहुत अनूठी बात अभी पैदा हुई और इस आदमी को नोबेल प्राइज मिली जिसने अनूठी बात कही कि एंटी मैटर होना चाहिए और उसने एक और अजीब बात कही कि समय बह रहा है अतीत से भविष्य की तरफ तो समय की एक विपरीत धारा भी चाहिए जो भविष्य अतीत की तरफ बह रही हो नहीं तो समय बह नहीं सकता तो बहुत अजीब धारणा है और इसको कल्पना करना बहुत घबराने वाली इसका मतलब यह है हेजनबर्ग का कहना है कि कहीं ना कहीं कोई जगत होगा इसी जगत के किनारे जहां समय उल्टा बहरा होगा जहां बूढ़ा आदमी पैदा होगा फिर जवान होगा फिर बच्चा होगा फिर गर्भ में चला जाए और हेजनबर्ग को नोबेल प्राइज मिली क्योंकि उसकी बात तात्विक है जगत में विपरीतता होगी ही ये एक शाश्वत नियम है इसलिए बुद्धि की बात किसी और अर्थ में अर्थपूर्ण हो लेकिन वैज्ञानिक अर्थों में महत्वपूर्ण तो नहीं महावीर ठीक कह है रहे हैं कि विपरीतता है वहाँ पुद्गल है और यहाँ भीतर अपुद्गल है एंटी मैटर्स वहाँ सब चीजें बाहर बह रही है पदार्थ में यहाँ कुछ भी नहीं बह रहा है सब कुछ खड़ा है सब ठहरा हुआ है इस ठहरी हुई स्थिति का अनुभव मुक्ति है और इस बहते हुए के जुड़े रहना संसार संसार का अर्थ है पदार्थ के लक्षण महावीर ने कहे शब्द अंधकार प्रकाश प्रभा छाया आतक वर्ण रस गंध स्पर्श ये सब पदार्थ के लक्षण जीव अजीव बंध पुण्य पाप आस्तव संवर निर्जरा और मोक्ष ये नौ सत्य तत्व पहले छह महातत्व कहे महावीर ने ये महातत्व मेटाफिजिकल है जगत जागतिक रूप उन छह तत्वों में समा गया अब जिन नौ तत्वों की बात वो कर रहे हैं ये नौ तत्व साधक साधक के आयाम और साधक के मार्ग के संबंध में जगत की बात छह तत्वों में पूरी हो गई फिर एक एक साधक एक एक जगत है अपने भीतर विराट है जगत फिर वो विराट एक एक मनुष्य में छिपा है उस मनुष्य को साधना की दृष्टि से जिन तत्वों में विभक्त करना चाहिए वो नौ तत्व हैं जीव अजीव ये पहला विभाजन है अजीव, जीव पुद्गल जीव चेतन जिसे अनुभव की क्षमता है ये जो अनुभव की क्षमता है ये सात स्थितियों से गुजर सकती है उन सात स्थितियों का एक मूल्य है इसलिए महावीर ने उनको भी तत्व कहा वो तत्व है नहीं वे सात स्थितियां हैं बंध पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा और मोक्ष इनको एक को बारीकी से समझना जरूरी है क्योंकि तो महावीर का पूरा का पूरा साधना पथ सात की समझ पर निर्भर होगा जीव और अजीव दो विभाजन हुए जीवन के पदार्थ और परमात्मा पदार्थ से परमात्मा तक जाने का पदार्थ से परमात्मा तक मुक्त होने की सात सीढ़ियां या परमात्मा से पदार्थ तक उतरने की भी सात सीढ़ियां हैं ये सात सीढ़ियां महावीर के हिसाब से बड़े अनूठी इनकी व्याख्या है बंध महावीर कहते हैं बंध भी एक तत्व है बॉन्डेज परतंत्रता किसी ने भी परतंत्रता को तत्व नहीं कहा है महावीर कहते हैं परतंत्रता भी एक तत्व है इस समझें क्या अर्थ है आप वस्तुतः स्वतंत्र होना चाहते सभी कहेंगे हाँ लेकिन थोड़ा गौर से सो सोचेंगे तो कहना पड़ेगा नहीं अभी एक किताब लिखी है किताब का नाम है फियर ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का भय लोग कहते जरूर हैं हम स्वतंत्र होना चाहते लेकिन कोई भी स्वतंत्र होना नहीं चाहता थोड़ा सोचे सच में आप स्वतंत्र होना चाहते खोजते तो रोज परतंत्रता है और जब तक परतंत्रता न मिल जाए तब तक आश्वस्त नहीं होते रोज खोजते हैं कोई सहारा कोई आसरा कोई शरण कोई सुरक्षा खोजते तो परतंत्रता है एक आदमी धन इकट्ठा कर रहा है वो तो सोचता है कि धन होगा तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा क्योंकि तो जितना धन होगा उतनी शक्ति होगी लेकिन होता यह है कि जितना धन होता है उतना वो परतंत्र हो जाता है अमीर आदमी से गरीब आदमी खोजने बहुत मुश्किल उनका ख्याल होता है कि वो पैसे का मालिक है तो उनके पास लेकिन पैसा मालिक हो जाता है। एक कोड़ी भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है, एक पैसा भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फेलर्स लंदन आया तो एक होटल में ठहरा और उसने हाथी से पूछा कि सबसे सस्ता कमरा कौन सा अखबारों में फोटो उसका निकला था मैनेजर पहचान गया उसने कहा कि आप राखलर मालूम है तो आप सस्ता कमरा खोजते और आपके बेटे यहाँ आते हैं तो वो सबसे कीमती कमरा खोजते तो राख फलर ने ठंडी सांस भर के कहा की दे आर मोर फॉर्चुनेट देव ए रिच फादर आई एम नॉट सो फॉर्चुनेट मैं इतना भाग्यशाली नहीं मैं गरीब बाप का बेटा हूं वो मौज कर रहे उड़ा रहे हैं, वो एक अमीर बाप के बेटे धन स्वतंत्रता दे ऐसा हमारा ख्याल है देता नहीं स्वतंत्रता देता सम्राट को लगता होगा कि वो स्वतंत्र से क्योंकि इतनी शक्ति उसके पास लेकिन जितनी शक्ति इकट्ठी होती है उतना परतंत्र हो जाती उतना घिर जाता उतना मुश्किल में पड़ जाता प्रेम में हमें लगता है कि प्रेम से स्वतंत्रता मिलेगी मिलनी चाहिए लेकिन मिलती नहीं जिसके लिए प्रेम में आप पढ़ते हैं पर्वतंत्र शुरू हो जाती पत्नी पति को बांधने की कोशिश में लगी है पति पत्नी को बांधने की कोशिश में लगा दोनों के हाथ एक दूसरे की गर्दन पे, दोनों कोशिश में लगे हैं कि दूसरे को किस भांति बिल्कुल वस्तु की तरह पदार्थ की तरह कर दे और दोनों सफल हो जाते एक दूसरे को गुलाम बना देते इसलिए बहादुर से बहादुर पति जब घर की तरफ आता तब देखे तब उसके हाथ पैर कपने लगते तब वो तैयारी करने लगता है क्या करना क्योंकि जिससे भी हम प्रेम करते हैं वहीं प्रसन्नता शुरू हो जाती प्रेम का मतलब हुआ तो हमने अपने को जरा स्थिति छोड़ा तो दूसरे ने हम तो कब्जा किया हमने जरा ही अपने अस्त्र शस्त्र हटाकर रखे कि तो दूसरा हम तो हावी हुआ और आप भी इसी कोशिश में लगे हैं क्या तो आप हावी हो जाए बाप बेटे तो हावी होने की कोशिश में लगाए बेटे बाप पर हावी होने की कोशिश में लगे हमारी पूरी जीवन की चेष्टा यही है कि हम मालिक हो जाएं लेकिन आखिरी परिणाम जो होता है कि तो हमने मालूम कितने लोगों के गुलाम हो जाते निश्चित ही कहीं गहरे में हम स्वतंत्रता से डरते थोड़ी देर सोचें कि अगर आप अकेले रह जाएं पृथ्वी पर तो आप पूरे स्वतंत्र होंगे क्योंकि कोई प्रतंत्र करने वाले नहीं होगा तो कोई उपाय नहीं होगा लेकिन क्या आप अकेले होना पसंद करेंगे पृथ्वी पर सब भोजन की सुविधा हो सब हो लेकिन आप अकेले हो सारा जीवन का रस चला जाए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे लेकिन रस बिल्कुल खो है स्वतंत्रता में हमारा रस ही नहीं इसलिए लोग मोक्ष की बात सुनते हैं लेकिन मोक्ष को खोजने नहीं जाते महावीर कहते हैं कि बंध परतंत्रता हमारे जीवन का एक तत्व है हम बंधन चाहते हैं कोई बांध ले फिर बड़े मजे की बातें कोई ना बांधे तो हमें बुरा लगता है और कोई बांधे तो बुरा लगता है एक फिल्म अभिनेता से उसका एक मित्र पूछ रहा था कि तुम जरूर थक जाते हो क्योंकि जहां भी तुम जाते हो इतनी भीड़ घेर लेती लोग हस्ताक्षर मानते हैं धक्कम दुखी होती तुम जरूर थक जाते हो तुम जरूर उब गए हो गए उसने कहा बिल्कुल उब गया हूँ लेकिन इससे भी एक बुरी चीज है। और वो ये कि कोई ना घेरे और कोई हस्ताक्षर न माने, उससे ये मैं एक कॉलेज में शिक्षक था और एक युवती ने मुझे आके कहा कि एक, एक युवक उसे कभी चिट्ठिया फेंकता है लिख के कभी कंकड़ मारता वो बहुत नाराज मैंने उससे कहा तू बैठ और तू इस तरह सोच कि साल तू कॉलेज में रहे कोई कंकड़ न मारे कोई चिट्ठी न फेंके फिर क्या हो वो थोड़ी उसने कहा तरह देखे हुई उसमें वो ज्यादा दुखद होगा मैंने कहा फेंकने से चिट्ठी और तू जो यहाँ कहने आई है इसमें सिर्फ तेरा क्रोध ही नहीं तेरा गौरव और गरिमा भी मालूम हो रही तेरे चेहरे पर शानदी कि कोई पत्थर मार कोई चिट्ठी शिक्षित तू फिर से सोच के इस पे ध्यान करके आना कि तू इसका रस भी ले रही है नहीं ले रही क्योंकि मैं उन लड़कियों को भी जानता हूं जिनकी तरफ कोई नहीं देख रहा तो वो परेशान सुना है मैंने एक एक स्त्री ने जो पचास साल की हो गई और विवाह नहीं कर पाई क्योंकि कोई बांधने नहीं आया कोई बंधने नहीं आया एक दिन सुबह सुबह फायर डिपार्टमेंट में फायर ब्रिगेड में फोन किया बड़ी घबराहट कि दो जवान आदमी मेरी खिड़की में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। करें, तो फायर ब्रिगेड के लोगों ने कहा कि क्षमा करे आपसे भूल हो गई ये तो फायर डिपार्टमेंट आप पुलिस स्टेशन को खबर करें उसे स्टीन का कि पुलिस स्टेशन से मुझे मतलब नहीं मुझे फायर डिपार्टमेंट से ही मतलब है तो उन्होंने पूछा क्या मतलब हम क्या कर सकते हैं का बड़ी की <laughs> बड़ी सीढ़ी ले आए वो लोग छोटी सीढ़ी से घुसने की कोशिश करते हैं। बड़ी सीढ़ी की जरूरत है। पचास साल जैसे किसी ने कंकड़ न मारा हो चिट्ठी ना लिखी हो उसकी हालत ऐसी हो ही जाएगी आत्म बंधने के लिए आप तो रुक, न बंधे तो मुसीबत में पड़ता लगता है मैं बेकार हूं मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बांध ले को तो लगता है कि बंधन हो गया कैसे छुटकारा हो आदमी एक उलझन है और उलझन का कारण है कि वो चीजों को साथ साथ नहीं समझ पाता कि क्या क्या है पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि बंध हमारे भीतर एक तत्व है हम बंधना चाहते हैं और जब तक हम बंधना चाहते हैं तब तक दुनिया में कोई भी हमें मुक्त नहीं करता मजे की बात यह है कि अगर हम बंधना चाहते हैं तो जो हमें मुक्त करने आयेगा हम उसी से बंध जाएंगे। महावीर से बंध गए हुए लोग वो बंध तत्व काम कर रहा है वो कह रहे हैं हम जैन आपके जैन होने का क्या मतलब महावीर को मरे पच्चीस साल हो गया आप क्यों पीछा कर रहे <laughs> इधर मैं देखता हूँ जब मैं महावीर बोलता हूँ मुझे दूसरी शक्लें दिखाई पड़ती जब मैं लाह बोलता हूँ दूसरी शक्लें दिखाई पड़ती लाहौस से आपका कोई बंधन नहीं है बंध तत्व महावीर से लगता है तब आप दिखाई नहीं पड़ते आपको कोई रख नहीं हिलाओ आप वहीं दिखाई पड़ते हैं जहां आपका बंधन है जहां आपकी गर्दन बंधी है वहां आप चले जाते गुलाम महावीर आपको मुक्त करना चाहते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता महावीर क्या करेंगे आप बंधना चाहते हैं। महावीर कहते हैं अपने पैर खड़े हो जाओ आप कहते हैं आती हमारी शरण महावीर कहते हैं कि कोई कोई किसी का सहारा नहीं कोई किसी का आसरा नहीं आप कहते हैं आपके बिना ये भावसागर से कैसे पार होंगे वो कह रहे हैं कि हमारे कारण ही डूब रहे हो भवसागर में दूसरे के कारण आदमी डूबता है अपने कारण उबरता है कोई गुरु उबार नहीं सकता लेकिन आपने डूबना पक्का कर रखा है आपकी पूरी चेष्टा यह है कि किसी तरह डूब जाए इस भीतर के तत्व को ठीक से समझ लेना जरूरी है और जब तक बंध की वृत्ति काम कर रही है तब तक मोक्ष से आपका कोई संपर्क नहीं हो सकता मुक्ति की हवा भी आपको नहीं लग सकती आप पहचाने इस मानसिक बात को कि आप जहां भी जाते हैं वहां जन्म आते हो स्वतंत्र रहना कष्टपूर्ण मालूम करता है मुक्त रहना कष्टपूर्ण मालूम पड़ता है क्यों क्योंकि अकेले रहना कष्टपूर्ण मालूम पड़ता है अकेले में आप बैठ नहीं पाते अखबार खोल लेते हैं किताब खोल लेते हैं रेडियो खोल लेते हैं टेलीविजन कोई नहीं मिलता होटल क्लब रोटरी लाइन सब इंतजाम वहां भागे जाते क्यों थोड़ी देर अकेले होने में इतनी अड़चन क्या है? अपने साथ होने में इतना दुख क्या है दूसरे का साथ क्यों इतना जरूरी है अकेले में डर लगता है भय लगता है। अकेले में जीवन की सारी समस्या सामने खड़ी हो जाती है अगर ज्यादा देर अकेले रहेंगे तो सवाल उठेगा मैं कौन हूं भीड़ में रहते हैं तो पता रहता है मैं कौन हूं क्योंकि भीड़ याद दिलाती रहती है कि आपका नाम आपका गांव आपका घर आपका पैसा भीड़ याद दिलाती रहती अकेले में भीड़ याद नहीं दिलाती और भीड़ के दे हुए जितने लेबल हैं वो भीड़ के साथ छूट जाते हैं। इसलिए महावीर कहते हैं जो व्यक्ति बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे एकांत एक में रस लेना चाहिए अकेले में रस लेना चाहिए अपने में रस लेना चाहिए धीरे भीर धीरे दूसरे की निर्भरता छोड़नी चाहिए उस जगह आ जाना चाहिए जहां अगर मैं अकेला हूं तो पर्याप्त अगर कोई व्यक्ति अकेले में पर्याप्त है तो बंधन का तत्व गिर गया अगर कोई अकेले में पर्याप्त नहीं तो वो बंधेगा ही वो खोजेगा ही कुछ ना कुछ उसे कोई ना कोई डूबने के लिए सहारा चाहिए ही तब एक सुविधा है कि जब दूसरा हमें डुबाता है तो हम दोस्त दूसरे को दे सकते हैं दूसरे में दोस्त दिखाई पड़ते हैं लेकिन हम दूसरे की तलाश क्यों करते हैं। और जब आप एक गलत आदमी से मैत्री बना लेते हैं या विवाह कर लेते हैं गलत स्त्री से तो आप सोचते हैं गलती हो गई गलत स्त्री से विवाह कर लिया आपको पता नहीं आप गलत स्त्री से ही विवाह कर सकते हो ठीक स्त्री की आप तलाश मत करना क्योंकि मैंने सुना है एक आदमी एक बार एक ठीक स्त्री की तलाश करते करते विवाहित मरा उसने पक्का कर लिया था कि जब तक पूर्ण स्त्री न मिल जाए तब तक, तक मैं विवाह न करूंगा फिर वो बूढ़ा हो गया नब्बे साल का तब किसी ने पूछा कि आप जीवन भर से तलाश कर रहे हैं पूर्ण स्त्री की क्या पूर्ण स्त्री मिली ही नहीं इतनी बड़ी पृथ्वी पर उसने कहा पहले तो बहुत मुश्किल था मिली फिर मिली भी तो मैंने पूछा आपने विवाह क्यों नहीं कर लिया उसने कहा कि वो भी पूर्ण पुरुष की तलाश करते तब हमको पता चला कि ये असंभव है मामला ये नहीं होने वाला वो भी अविवाहित ही मरी होगी उसका कुछ पता नहीं है हम जो है उसी को हम खोजते हैं वही हमें मिल भी सकता है तो जो भी आपको मिल जाए वो आपकी ही खोज और आपके ही चित्त का दर्द दर्शन है उसमें अगर आपने गलत स्त्री खोज ली तो आप गलत स्त्री खोजने में बड़े कुशल हैं और आप दूसरी भी खोजेंगे तो ऐसी ही गलत स्त्री खोजेंगे आप अन्यथा नहीं कर सकते क्योंकि आप ही खोजेंगे हम जो भी कर रहे हैं अपने चारों तरफ दुख चिंता पीड़ा वो सब हमारे उपाय और आप चकित होंगे जान के अगर आपके दुख आपसे छीन लिए जाए तो आप राजी नहीं होंगे क्योंकि वो आपने खड़े किए हैं उनका कुछ कारण है कि कोई बड़ा उपलब्धि कर लिया आपने आप चिंताओं में रस लेते हैं लोग अपने दुख को कितने रस से सुनाते हैं। आप उगते हो गए नहीं उगते उनकी दुख कथा आप सुनो कितने रस लेते पश्चिम में तो पूरा धंधा खड़ा हो गया है साइको एनालिसिस का वो पूरा धंधा इस बात पर निर्भर है कि लोग अपना दुख सुनाने में रस लेते और अब कोई राजी नहीं सुनने को किसी के पास सुनने नहीं तो प्रोफेशनल सुनने वाला चाहिए <laughs> तो साइक है वो प्रोफेशनल सुनने वाला है वो पैसा लेता है उसको कोई मतलब नहीं वो बड़े गौर से सुनता है लेकिन पता नहीं कि वो गौर और उसका ध्यान सिर्फ दिखावा भी हो सकता है थक जाता हूँ दो चार पांच मरीजों को सुनने के बाद और आप शाम को भी ताजे दिखाई पड़ते हैं सराहने का सुनता ही कौन सिर्फ चेहरे का ढंग सुन रहे हैं कि हाँ। मगर वह आदमी हल्का होकर ठीक भी हो जाता है। दुख की चर्चा करने में रस आता है, उससे लगता है आप महत्वपूर्ण कुछ आपकी जिंदगी में भी हो रहा है मैंने सुना है एक स्त्री एक डॉक्टर के पास गई और उसने कहा कि कोई ना कोई ऑपरेशन कर ही दे कोई चीज जरूरत ही नहीं तो बिल्कुल स्वस्थ है उसने कहा वो सब ठीक है लेकिन जब भी स्त्रियां कोई कहती है किसी का इंडेक्स का ऑपरेशन हो गया किसी का का हो गया हमारा कुछ भी नहीं हुआ तो जिंदगी बेकार ही आदमी अपनी बीमारी में अपने दुख में अपनी पीड़ा में अपनी चिंता में रस ले रहा है महावीर उस रस को ही बंद कहते पुण्य पांच महावीर के हिसाब से पुण्य पाप की बड़ी अलग धारणा है महावीर पुण्य पाप को भी पौधगलित कहते हैं मेटेरियल कहते हैं वो कहते हैं जब आप पाप करते हैं तब आपकी चेतना के पास खास तरह के परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं जब आप पुण्य करते हैं तब खास तरह के परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं इसलिए महावीर कहते हैं पुण्य करने से कोई मुक्त नहीं होगा क्योंकि पुण्य भी परमाणुओं को इकट्ठा करता है पुण्य करने से अच्छा शरीर मिल सकता होंगे और पाप करने से बुरा शरीर मिल सकता है बुरे परमाणु होंगे महावीर कहते हैं पाप है जैसे लोहे की हथकड़िया और पुण्य है जैसे सोने की हथकड़िया लेकिन सोने की हथकड़ियों को लोग हथकड़िया नहीं कहते उनको आभूषण कहते जब आपको किसी स्त्री को बांधना है तो सोने की हथकड़ी भेंट मत करना सोने उनको लोग आभूषण कहते हैं सोना जिस तरह बांध लेता है उतना लोहा कभी भी नहीं बांध सकता क्योंकि लोहे में कोई रस पैदा होता नहीं मालूम होता है। इसलिए महावीर कहते हैं पुण्य भी बांधता है बुरे कर्म तो बांधते ही हैं अच्छे कर्म भी बांध लेते हैं इक्के होते हैं वस्तुता तुम्हारी चेतना के आसपास अच्छे तत्व इकट्ठे हो जाते इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है जिससे चारों तरफ फूल खिले हो और किसी को अच्छा लगे ऐसा पुण्य करते वक्त अच्छा लगता है पाप करते वक्त बुरा लगता है जैसे कोई दुर्गंध के बीच बैठा हो तो जब आप चोरी करते हैं तो मन को बुरा लगता है झूठ बोलते हैं तो मन को बुरा लगता है क्रोध करते हैं तो मन को बुरा लगता है उस बुरे लगने का कारण है कि आप गलत विकृत दुर्गंधयुक्त परमाणुओं को अपने पास बुला रहे निमंत्रण दे रहे हैं और जब आप किसी पर दया करते हैं किसी पर करुणा प्रकट करते हैं किसी गिरे को उठाने का सहारा दे देते हैं उड़ने लग पंख निकल आते ये जो आपको उड़ने का हल्कापन मालूम होता है जो ग्रेविटेशन कम हो जाता है कशिश कम हो जाती है जमीन की ये जो प्रसाद युक्त अवस्था है इसको महावीर पुण्य कहते हैं महावीर के हिसाब से जो करके भी आपको हल्कापन मालूम होता हो, प्रसन्नता मालूम होती हो खिलते हो फूल की तरह बनते हो वो पुण्य और जिससे भी आप भारी होते हो पथरीले होते हो डूबते हो नीचे और जिससे बुझलता बढ़ती हो वो पाप है जो नीचे लाता हो डुबाता हो वजन देता हो वो पाप है और जो ऊपर ले जाता हो हल्का करता हो आकाश में खोलता हो वो पुण्य क्या आ जाए तो बहुत हैरान होंगे अगर आपका धर्म भी आपको भारी करता सीरियस करता है तो पाप है अगर आपका धर्म आपको उत्सव देता है आनंद देता है नृत्य देता है तो ही पुण्य पुण्य का लक्षण है कि आप हल्के हो जाएंगे बच्चे की तरह नाचने लगेंगे पाप आपका अर्थ है आप भारी हो जाएंगे बैठ जाएंगे पत्थर की तरह अपने साधु सन्यासियों को जाकर गौर से देते क्या उनके जीवन में उत्सव है और जिनके जीवन में उत्सव ही नहीं उनके जीवन में मोक्ष तो बहुत दूर है अभी पुण्य भी जीवन में नहीं है क्या आपका साधु हंस सकता है बच्चे की तरह दिलकारी भारी और न केवल खुद भारी है अगर आप हंसते हो उसके पास पहुंच जाए तो अपमान अनुभव करेगा वो आपको भी भारी करता है तो जब आप मंदिर में पहुंचते हैं तो आप जूते ही बाहर उतारते सब हल्कापन भी बाहर रखते एकदम गंभीर ऋण को सीधी करके आंखें भारी करके नीची करके आप अंदर प्रवेश मंदिर में जिंदा आदमी को जगह नहीं मालूम होती मरे मराए लोग इसलिए अगर मंदिर में बच्चे आ जाएं तो सबको लगता है डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सच्चाई उल्टी है बच्चे मंदिर में पुण्य ला रहे हैं। तो अगर आप भी बच्चों की तरह कून सके हो नाच सके और, और गीत गा सके तो ही तो ही मंदिर पुण्य के तत्व देगा गंभीरों लोग एक लिहाज से खतरनाक हैं क्योंकि जहां भी गंभीर लोग हों वह हल्के फुल्के लोगों को निकाल के बाहर कर देते हैं। इक इकोनॉमिक्स का एक नियम है कि जब भी बुरे सिक्के हों तो अच्छे सिक्के चलन के बाहर हो जाते हैं। रब्दी नोट अगर आपके खीसे में पड़ा तो पहले आप रद्दी को चलाएंगे क्या असली को रब्बी पहले चलेगा असली को आप छिपा कर रखेंगे रद्दी हमेशा असली को चलन के बाहर कर देगा गंभीर लोग प्रफुल्ता को सदा बाहर कर देते हैं और उन्होंने ऐसी हालत पैदा कर दी है कि प्रफुल्ता पाप मालूम होने लगी अगर आप हंसते हैं शकल तब आप पुण्यात्मा मालूम होते महावीर कहते हैं पुण्य का तत्व प्रफुल्ल करने वाला तत्व और ये निश्चित सही है और इससे ज्यादा सही कोई और बात नहीं हो सकती अगर आपने जीवन में कभी भी कोई हल्कापन अनुभव किया है तो आप समझ लेना कि वहां पुण्य का तत्व तो आपने आकर्षित किया था अगर आपको भारीपन अनुभव होता है बोझिलता अनुभव होती है, तो उसका मतलब है कि शरीर बजनी हो रहा है आत्मा ताकत खो रही है शरीर ज्यादा भारी होकर छा रहा है प्रफुल्लता की तलाश है पुण्य की तलाश और ध्यान रहे जो खुद प्रफुल्लों के आमृत होने की बुनियाद बुनियादी शर्त है कि आनंद चारों तरफ हो तो आप आनंदित हो पाएंगे और जो आदमी दुखी होना चाहता है वो अपने चारों तरफ दुखी चेहरे पैदा करेगा क्योंकि दुख के बीच ही दुखी हुआ जा सकता है जब धर्म जन्म लेता है तो नाचता हुआ होता है और जब धर्म संप्रदाय बनता है तो मुर्दा हो जाती लाश हो जाती गंभीर और उसके आसपास बैठे लोग वैसे हो जाते हैं जब घर में कोई मर जाता है तो जो पड़ोस के लोग आके आसपास पास बैठ जाते मंदिरों में मस्जिदों में गिरजाघरों में गुरुद्वारों में बैठे हैं लोग लाश के आसपास। महावीर के पास जो प्रफुल्लता रही होके okay, अभी मंदिर की मूर्ति में जरा गौर से देखे ये चेहरा बिल्कुल हल्का है इस चेहरे पर लेस मात्र भी बोझ नहीं छोटे बच्चे की भांति निर्दोष है इस पर तो कोई भार नहीं कोई चिंता नहीं महावीर इसलिए नग्न भी खड़े हो गए छोटा बच्चा ही नग्न खड़ा हो सकता है नहीं कि आप नग्न खड़े हो जाएं तो छोटे बच्चे हो जाएं, कुछ पागल भी नग्न खड़े हो जाते हैं लेकिन अगर आप नग्न खड़े हो और आपको पता है कि आप नग्न खड़े हैं तो आप छोटे बच्चे नहीं हैं। महावीर इतने हल्के हो गए कि नग्न खड़े हो गए उन्हें पता भी नहीं चला होगा कि वो नग्न है पाप बोझन करने वाला तत्व है लेकिन ध्यान रहे पुण्य से ही कोई मुक्त नहीं हो जाएगा पुण्य पाप से मुक्त करेगा और आखिरी घड़ी आती जब आदमी को पुण्य से भी मुक्त हो जाना पड़ता तो क्यों कितना ही हल्का करता हो फिर भी थोड़ा तो भारी होगा तत्व है तो उसका थोड़ा सा बोझ होगा ही आपने कितना ही पतला कपड़ा पहन रखा हो मलमल -मल पहन रखी हो ढाका तो भी थोड़ा सा बोझ देखिए उतना बोझ भी मोक्ष के लिए बाधा है तो महावीर कहते हैं पहला पड़ाव है पाप से मुक्ति पाप के तत्वों से छुटकारा और दूसरा पड़ाव है पुण्य से मुक्ति आप खुले होते हैं कुछ चीजों के लिए एक खूबसूरत स्त्री पास से निकलती है। आपके भीतर कुछ दरवाजा खुल जाते साथ में पत्नी हो तो बात अलग तो आप दरवाजे को पकड़े रखते खुल देते। पत्नी ना हो तो दरवाजा एकदम खुल जाता है। आश्रमों का अर्थ है आपकी वृत्ति खुलने की पाप की तरफ जहां जहां गलत है आप एकदम खुल जाते शराब की दुकान है भीतर कुछ कहने लगता है चलो आश्रय का अर्थ एक साधु अपनी आजीविका के लिए एक छोटी सी नाव चलाता था इस किनारे से उस किनारे नदी के एक दिन एक स्मगलर्स उसने कहा कि ये सोने का इतना पाठ है इसको ले चल मैं सौ रुपये दूंगा उसने कहा कि भूल के ऐसी बात मत करना मैं किसी पाप में नहीं उतर सकता मैं सिर्फ आजीविका के लिए दो पैसे कमाने के लिए इसने चढ़ाया उसने कहा कि मैं हजार रूपए दूंगा साधु ने कहा छोड़ रुपया की बात ही छोड़ तो रुपये से मुझे प्रलोभित ना कर पाएगा उसने कहा मैं तुझे तो दस हजार दूंगा जैसे उसमें साधु ने पांच रूपये कोई पचास पे कोई पांच सौ पे कोई पांच लाख पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब इतने ही कि आपके आश्रव का दरवाजा अपनी एक शर्त रखे हुए और जब भी आप बेचैन होते हैं तो उसका मतलब है दरवाजा खुलने के करीब बहुत सी स्त्रियों के पास से आप बिल्कुल शांत गुजर जाते हैं मतलब है कि उनका दर्द उनकी स्थिति आपका दरवाजा खोलने के लिए काफी दस तक नहीं है जिस स्त्री के पास आप बेचैन होने लगते उसका अर्थ है कि दरवाजा खुलना चाहता है बेचैनी का मतलब है कि भीतर कुछ खुलना चाहता है और बाहर से भीतर कुछ प्रवेश करना चाहता है हम किस चीज के प्रति खुले हैं इसका निरंतर ध्यान रखना जरूरी है अगर हम पाप के प्रति खुले हैं तो पाप इकट्ठा होता चला जाएगा। अगर हम पुण्य के प्रति खुले हैं तो पुण्य इकट्ठा होता चला जाएगा। और जिस तरफ आप खुले हैं उसकी आप तलाश करते हैं हर आदमी अपने ही आश्रय के लिए खोज कर रहा है अगर आप चोर हैं तो बहुत जल्दी आप चोरों से मिलजुल जाएंगे अगर आप धार्मिक हैं तो बहुत जल्दी आप धार्मिक लोगों की तलाश कर लेंगे अगर आपके जीवन में साधुता महावीर से कुछ लेना देना नहीं मालूम पड़ा मैं एक मकान में रहता था आठ वर्ष तक रहता था मेरे मकान के ऊपर ही एक प्रशिक्षण रहते थे आठ वर्ष ठीक उनके चलते थे तो उनके पैर की आवाज मुझे सुनाई पड़ती थी नीचे हम बात करते तो उसकी आवाज उन तक जाती होगी लेकिन कभी नमस्कार भी होने का कोई संबंध नहीं बना सिर्फ उनका ट्रांसफर हो गया वो कहीं प्रिंसिपल होके चले गए कोई दो वर्ष बाद उनके कॉलेज में अनु बोलने गया नए गांव वो एकदम रोने संबंध बनता है तब जब भीतर कुछ खुलता हो आप किस तरफ खुले हैं इसे ध्यान रखना महावीर आश्रम को एक तत्व कहते हैं खुलेपन को अगर पाप की तरफ खुले हैं तो जीवन नीचे उतरता चला जाता है और लक्षण यह होगा कि आप भारी होते जाएंगे दुखी होते जाएंगे चिंतित होते जाएंगे विक्षिप्त होते चले जाएंगे अगर पं की तरफ खुले हो तो जीवन हल्का होता जाएगा आप प्रफुल्लित होने लगेंगे जीवन एक गीत बन जाएगा अनजाने फूल खिलने लगेंगे और अनूठी सुगंध आपको घेर देना भी दूसरी बात है बहुत सी ऊर्जा आपकी निरंतर बाहर जा रही अकारण। सिर्फ अज्ञान में उसे संवरित कर लेना उसे रोक लेना वो भी एक तत्व है आप रास्ते पे चले जा रहे हैं जो भी आसपास पास विज्ञापन लगे हम पढ़ते चले जा रहे हैं। किस लिए है? लेकिन जो भी आप पढ़ते हैं वो आपको अछूता नहीं छोड़ेगा वो आपके भीतर जा रहा है तो आश्रय हो रहा है कुछ भी कचरा भीतर जा रहा है पनामा सरस सिगरेट छे उसको भी पढ़े जा रहा है तो उसको भीतर लिए जा रहे है कि जन पर चार कदम देख के साथ ही चले ज्यादा देखने की जरूरत नहीं चार कदम काफी है जब चार कदम चल लेंगे तो आख चार कदम और देख लेगी और जमीन पर देखते चले कई कारण से जमीन पर जब आप देखते चलते तो आप हैरान होंगे आपकी आंखें थकेंगी नहीं और कहीं भी आप देखते चलेंगे तो आंखें थकेंगी क्योंकि जमीन हमारी जीवन दात्री है वहां से हम पैदा हुए शरीर भी एक वृक्ष है जमीन से पैदा हुआ मिट्टी इसके कंकल में जब आप जमीन पर देखते चलते हैं तो जो ऊर्जा जमीन पर जा रही है, वो वापस तो होकर वापस जब आप घास पर डाल देगा, तो आप तो भीतर कुछ हिल जाएगा लेकिन आपकी आंख तो खर्च हो चुकी है वो वैसे है जैसे चला हुआ कारतूस होता उससे आप किसी को देखेंगे तो कुछ कहीं उसके भीतर कुछ नहीं होता आप एक प्रयोग करें एक सात दिन सिर्फ जमीन पर देखते चले और सात दिन बाद जरा किसी की तरफ देखे अनूठा अनुभव होगा अगर सात दिन आप जमीन पर देख के चलते रहे फिर कोई आदमी जा रहा हो आपके सामने सिर्फ उसकी चैंकी पर सिर के पीछे आप दोनों आंखें गढ़ा दे कैं पीछे लौट कर देख वो आदमी उसी वक्त लौट कर देखे आपके पास शक्ति है एक हो निर्जरा और मोक्ष निर्जरा महावीर का विशेष शब्द है और बड़ा बहुमूल्य शब्द है निर्जरा का अर्थ है वो जो हमने जन्मों जन्मों में कर्म इकट्ठे किए वो जो हमने जन्मों जन्मों में बंध किए साप किए पुण्य किए वो हमारे चारों तरफ इकट्ठे हैं जिससे धूल यात्री चले रास्ते पर और धूल इकट्ठी हो जाए वस्त्रों पर वस्त्रों से धूल को झड़ा दे तो वो जो धूल गिर जाए झड़ के वो झड़ जाने का नाम निर्जरा है निर्जरा का अर्थ जो हमने जन्मों जन्मों में इकट्ठा किया है वो सब झड़ जाए हम फिर खाली हो जाए और जो भीतर इकट्ठा है पुराना इकट्ठा है नया इकट्ठा होना बंद हो जाएगा अगर आश्रा और संवर का ध्यान रहे लेकिन पुराना जो इकट्ठा है उसके प्रति साक्षी भाव रखे उसे सिर्फ देखें, उसे शक्ति मत दें। एक आदमी आपको गाली दे जाता जैसे वो गाली देता आपको भी गाली देने की इच्छा होती इस इच्छा को देखें, ये इच्छा पुरानी आदत है ये पुराना संस्कार है जब जब आपको गाली दी गई है तो आपने गाली दी ये सिर्फ उसकी लकीर इसे देखे इसे काम मत करने दें क्योंकि अगर आप गाली देते हैं तो आप ऊर्जा भी बाहर भेज रहे हैं फिर नया संस्कार बन रहा है फिर नया कर्म बन रहा है वो जल्दी चला गया को लौट के आया तो महावीर तो मौन खड़े थे उन्होंने तो हाना कुछ भी नहीं कहा था उन्होंने तो हाना कहना बंद कर दिया उन्होंने तो बाहर से सब संबंध शिथिल कर दिए सब सेतु तोड़ डाले थे गाय अपने आप उठ जंगल की तरफ चल दी वो ग्वाला आया उसने देखा कि कहा कि कहां है मेरी गाय महावीर को चुपचाप खड़े देखने महावीर चुपचाप ही खड़े रहे तो हो सकता पागल हो किस तरह का आदमी ना आँख खोलता ना बोलता मैंने गलत आदमी से कह दिया तो वो गया जंगल में खोजने वो जब तक तो उसने की पिटाई की और उनको बोलते नहीं देखते उसने कहा तुम बहरे हो इतना गुस्सा आ गया उसने दो लकड़ियां उठाकर उनके कान में ठोंक दी महावीर सब देखते रहे भी चला गया बड़ी प्यारी कथा है कि इंद्र को पीड़ा हुई, को पीड़ा होगी ही इतना ही मतलब है दुव्य जो है उसे पीड़ा होगी ही अकारण सताए जाने पर तो इंद्र आया ने महावीर के अंत में, में तो क्योंकि ऊपर से तो वो चुप में भीतर कहा कि दुख होता है, अकारण आपको सताएगा तुम करो मैं तुमसे करने को कुछ भी कहूं तो कहना एक नया बंद हो गया एक नया कर फिर मुझे उससे भी निपटना पड़ेगा तुम मुझे छोड़ो झुक जाए नया मुझे कोई दिन दिन शुरू नहीं करना मैं व्यापार सिकोड़ रहा हूं निर्जरा का अर्थ है वो जो पुराना लेन देन है वो चुक जाए जब कोई गाली दे तो उसे देख लेना ताकि पुराना लेन देन चुक जाए धीरे धीरे क्षण आता है सब संस्कार झड़ जाते ऐसी निर्जरा की अवस्था के पूरे हो जाने पर जो बच्च रहता है वो मोक्ष अवस्था है जहां चेतना पर कोई भी बंधन नहीं कोई बोझ नहीं श्रद्धा देना सम्यको कहा गया है सम्यक्त का अर्थ है सं, संतुलित हो जाना टोटली पैले ये घटना दो तरह घट सकती सदगुरु के उपदेश से या अपने प्रयास से सदगुरु के उपदेश का अर्थ है सदगुरु का मतलब है जिसने स्वयं जाना हो पंडित के उपदेश से यह घटना नहीं घट सकती जिसमें स्वयं जाना हो उसके उपदेश से लेकिन उसके उपदेश से क्या घटेगी क्योंकि तो अगर आप उपदेश ले ही ना अगर कुछ रात में ही झेलने अपने मुंह में तो वो शुद्ध होता, जाए वो जमीन पर गिर जाए फिर तो अशुद्ध हो गया पंडितों से सुनना जमीन पर गिरे हुए पानी को इकट्ठा करना महावीर जैसे व्यक्ति से सुनना सीधा आकाश से बिन शुद्ध बूंद को मुंह ले लेना सब का अर्थ है जिसमें स्वयं जाना है जो दूसरों को जाने हुए तो नहीं कह रहा है जिसकी अपनी की अपना धर्म है जिसका अपना साक्षात्कार उसके उपदेश उसके उपदेश को लेने की तैयारी हो मन खुला हो हृदय के द्वार उन्क्त हो तो श्रद्धा घटित होती है सुन के ही घटित हो जाती है अगर सुनने वाला प्रयास इसलिए महावीर वो सब तरह बह जाने को राजी गुरु जहां ले जाए उस धारा में बह जाने को राजी वो चाहे मौत में ही क्यों न ले जाए तो भी बह जाने को राजी उस सरल भाव से सुनी गई बात से श्रद्धा का जन्म हो जाए और या फिर अपनी ही प्रयास सो में से एक व्यक्ति अपने प्रयास से भी कर सकता है लेकिन उसका अपना प्रयास भी इसलिए सफल होता है कि पिछले जन्म में सदगुरु के पास किसी ने जाना है उसके पास उसे कुछ झलक कोई संपर्क मिल चुका जैसे जन्म अपना वैसे ही ज्ञान का जन्म भी जहां ज्ञान घटा हो उस आदमी के निकट आसानी से हो जाता है इसलिए वो तो आपको ज्ञान दे देता है ज्ञान कुछ देना जाने वाली चीज नहीं पर वो कैटालिटिक एजेंट है गुरु कैटालिटिक एजेंट है उसकी मौजूदगी में घटना घट जाती है घटना तो आपके भीतर ही घटती है घटना आपसे ही घटती है पर उसकी मौजूदगी आपको साहस और हिम्मत देती है उसकी मौजूदगी में आप निर्दोष हो पाते उसकी मौजूदगी में उसका संगीत आपको शांत कर पाता है। उसकी उपस्थिति आपको उठा लेती है उन ऊंचाइयों पर जिन पर आप अपने ही बल नहीं उठ सकते उन ऊंचाइयों पर तप उसने भी कर लिया और मोक्ष की तरफ पर उसका मुंह हो गया आज इतना ही पांच मिनट रुके कीर्तन करें मौके